उन्नीसवा प्रकरण इस प्रकरण में कुल आठ सूत्र हैं अठारहवें प्रकरण में राजा जनक को पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका वे कृतकृत्य क्रित हो गए अब अष्टा जी राजा जनक को विदा कर रहे हैं एक योग्य शिष्य के नाते जनक अपने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं और अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति दे रहे हैं ज्ञान पान करने के बाद वे क्या महसूस कर रहे हैं उनकी स्थिति कैसी है सोच विचार किस प्रकार परिष्कृत हो गए हैं ये सब वे बता रहे हैं सोना ज्ञानाग्नि में तप कर विशुद्ध हो कंचन बन गया है जो अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी आभा की चमक दमक चहुओर बिखेर रहा है गीता में कहा गया है सद्धावान लभते ज्ञानम श्रद्धावान को ही ज्ञान का फल मिलता है जनक की गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी अतः वे गुरु से प्राप्त उपदेश को पी गए और चमत्कार घट गया उपदेश मानो संजीवनी था सूंघते ही होश आ गया चेतना जाग गई अभी तक जो गहरी बेहोशी थी एक गंभीर तंद्रा थी वह टूट गई और आत्मज्ञान का प्रकाश मन मस्तिष्क में फैल गया जन्म जन्मांतर का घोर अज्ञान तिमिर पल भर में पलायन कर गया एक अद्भुत अप्रत्याशित घटना जनक के जीवन में घट गई वे आत्मभोर हो गए उनके आनंद की पराकाष्ठा नहीं रही उनका गदगद है उनका शरीर गदगद है उनका रोम रोम पुलकित है जनक कह रहे हैं कि हे है गुरुदेव विविध विचारों संकल्पों विकल्पों के बाढ़ जो मेरे दिल दिमाग में घरे बिंधे थे और उनको जिनकी पीड़ा से मैं अत्यंत व्यथित हो रहा था वे सभी बाण आपके तत्व ज्ञान रूपी शलासी से मैंने निकाल दिया है और अब मैं पूर्ण शांति एवं सुख का अनुभव कर रहा हूँ मेरी सारी पीड़ा दूर हो गई है आगे जनक कहते हैं कि जब अर्थ धर्म काम से संबंधित विचार मेरे मन में नहीं आते हैं द्वैत एवं अद्वैत से भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं रहा अब मुझे अपनी महिमा का भान हो गया है इसलिए मैं चेतन आत्मा में स्थित हो पूर्ण विश्रांति को प्राप्त हो गया हूँ आगे जनक कहते हैं क्वूतम क भविष्य भविष्य वर्तमानम अपिवा क्वेश क्वाच व नित्यम स्वहिमे नित्य अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ भूत है कहाँ भविष्य है अथवा कहाँ वर्तमान है अथवा कहाँ देश है स्थान एवं समय का चिंतन केवल अज्ञानी ही करता है वही इसके बंधन को महसूस करता है परंतु आत्मज्ञानी स्थान एवं समय की परिधि से बाहर हो जाता है क्योंकि आत्मा नित्य शाश्वत अजन्मा एवं निर्लिप्त है काल के प्रभाव से यह परे है यह कालातीत है जगत जब नहीं था आत्मा तब भी थी जगत जब नहीं रहेगा तब भी वह रहेगी और वर्तमान में तो है ही अतव आत्मा सदा सदा है ऐसा कोई भी समय नहीं जब आत्मा नहीं होती है अतः यह कालातीत है काल का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता यह संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से व्याप्त है यह जगत एक ही ऊर्जा का फैलाव है किसी देश स्थान तक ही सीमित नहीं है यह हर जगह जगह हर समय है जनक कहते हैं कि जब मैं यह समझ गया हूँ कि आत्मा देश काल से परे हैं गीता में भी भगवान ने इसी तथ्य को की पुष्टि की है अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं न तेवाहम जातुनासम नव नेमे जनाधिपाह न च न भविष्या सर्वे वयमत परम न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे और न ऐसा ही है इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे तात्पर्य यह है कि हम सब आत्मरूप में सदा से हैं और सदा सदा रहेंगे हम काल के दास नहीं हैं, काल हमारा दास है आत्मज्ञान की महिमा अनुभूति की अभिव्यक्ति देते हुए जनक बहुत सुंदर कहते हैं क्वच वात्मा क्वच शुभम, क्वशुभम अशुभम तथा क्व चिंता वाचिंता, व चिंता में अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ आत्मा है कहाँ अनात्मा है कहाँ शुभ है कहाँ अशुभ है कहाँ चिंता है और कहाँ अचिंता है सभी बातों का भान हो गया है जनक कहते हैं कि परम तत्व की अनुभूति हो जाने के बाद मेरी सारी भ्रांतियाँ तिरोहित हो गई है अब मेरे मन मस्तिष्क से आत्मा अनात्मा शुभ अशुभ चिंता अचिंता का भेद समाप्त हो गया है धान की गहराई में जाने के बाद जो अनुभूति मैंने की जो सत्य मैंने पाया उसे किसी भी रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है सत्य को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है न ही उसकी अभिव्यक्ति दी जा सकती है क्योंकि सत्य अभिव्यक्ति का विषय है ही नहीं वह केवल अनुभूतिगत है गंभीर चिंतन मनन ध्यान के साधकों को जो अनुभव हुआ है उनसे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि समस्त अस्तित्व का आधार वही परम ऊर्जा है उसी को अलग अलग नाम दिए गए हैं उसे ही सत्य आत्मा ब्रह्म तत्व आदि शब्दों से व्यक्त किया गया है उस परम स्थिति में पहुँचने के बाद आत्मा अनात्मा का भेद ही समाप्त हो जाता है साधक परमानंद में निमग्न हो पूर्णतः शांत हो जाता है इस प्रतीक को व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि आनंद अनिर्वचनीय है शब्दातीत है आनंद की इस चरम स्थिति में पहुँचने के बाद शुभ अशुभ चिंता अचिंता कहाँ रह जाते हैं इस महिमा की मस्तिम में सब कुछ छूट जाता है चारों ओर केवल आनंद आनंद शांति शांति छा जाती है बाकी सब तिरोहित हो जाता है अपरिमित है आत्मज्ञान की महिमा। जनक ने अपनी अनुभूति को विविध प्रकार से दी है। इस प्रकरण के सातवें सूत्र में वे कहते हैं क्वृत्युर जीवितम वलोका क्वलौकिकम क्वल क्व समाधि स्वा स्वहिमि स्थितस्य में अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ मृत्यु है अथवा कहा जीवन कहाँ लोक है व कहाँ इसका लौकिक व्यवहार कहाँ लय है और कहा समाधि का ज्ञान हो गया है मैं ज्ञान गया हूँ कि आत्मा जन्म मृत्यु से परे है उसका न जन्म होता है न मृत्यु आत्मा सदा से है और सदा रहने वाली है जन्मता तो शरीर है और मृत्यु भी शरीर की ही होती है आत्मा तो अजर अमर है वह सदा एक रस है अतः उसके लिए जीवन कहाँ मरण कहाँ लोक कहाँ लोक व्यवहार कहाँ उसके लिए न लय है न समाधि है आत्मज्ञानी आत्म आत्मतत्व को जानने के बाद लोक में रहता अवश्य है लौकिक व्यवहार भी करता है कर्तव्य भी निभाता है पर वह जान जाता है कि ये सब शरीर के धर्म हैं शरीर के संबंध हैं इस घर शरीर को छोड़ने के बाद मुझे अगली यात्रा पर जाना है अतः वह लोग की मोह ममता में फंसता नहीं है निष्काम भाव से जगत में रहता है और द्वंद्व रहित होकर आत्मानंद में मग्न रहता है